यो मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल सुनते रहो यो मधु बन मधुबंद आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन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 आज के समय में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वेलनेस कोच उनके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डायबिटिक है हार्ट पेशेंट है लंबा टाइम चलने वाला बीमारी होता है लेकिन अगर वेलनेस कोच आपको अच्छा मिल जाता है तो उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं और बीमारियों का टेंशन ख़त्म हो जाता है आप सभी की तरफ से अंकिता जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी जी अंकिता जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए हमें जी।, so, uh, जी जी जी पहले हम ऑर्गेनाइजेशन uh, के साथ काम करते थे हम पिछले five years से हम खुद अपना वर्क करते हैं अच्छा इंडिविजुअली करते, करते हैं उसमें प्राइम फोकस रहता है क्योंकि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कुछ ना कुछ फिजिकल एलमेंट लेके कोई बीमारी लेकर जो की आ, नॉर्मल तरीके से क्योर नहीं हो पा रही है तो वो ढूंढते हैं कि इसका क्या ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है तो परेशान हो जाते हैं वांट टू गेट ऑफ़ डिजीज़ सो हमारा इंटेंशन है अंडरस्टैंड करना कि उसका रूट कॉज क्या है जो कि हम देखते हैं हमारी जीवन शैली में ही देखने में आता है एक अनमेनेजड uh, लाइफ के रूप में और uh, उसके अंदर भी इट्स नॉट जस्ट फिजिकल में भी तो तो इंडिपेन्डेंटली उसको अपने लिए कंटिन्यू कर सके और उनको निर्भर ना रहना पड़े थे या कोच पर सो so ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मेनली बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप किस तरह से अपना काम कर रहे हैं एज ए वेलनेस कोच और एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि लोग आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको इंडिविजुअली भी आप ये सिखा देते हैं कि वो अपना ख़ुद का ख्याल रखें तो ये अच्छी बात है बहुत क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डिपेंडेंसी हो जाते हैं तो उनको आना जाना फिर वो भी टाइम मैनेज करना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उनका खर्च भी बचा देता है सबसे प्रेसियस है हमारा समय समय बच जाना ये बहुत बड़ी बात है तो आज के समय में जैसे हम लोग ए वगैरह का यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है तो इस वजह से भी वो चीज़ें जो है बड़ी अच्छी काम करती हैं तो ये जो वेलनेस कोच इंडस्ट्री में आपका जाना या वेलनेस कोच बनना ये कैसे हुआ so, uh, personal experience था जी जी जी एक जी. Family member है, हमारे छोटे भाई थे, छोटा था तो कहीं ना कहीं अंदर में आया कि आज बहुत से लोगों के साथ ये सेम चीज है hmm. और प्रॉब्लम सिर्फ कैंसर ऐसी बीमारी नहीं लेकिन जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं लोग उसके hmm. तो प्लस जो फियर प्लस जो फैमिली गो थ्रू करती है hmm. तो कहीं ना कहीं आया कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम एज एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल की नीड्स को कैटर करें फिजिकली में क्या किया जा सकता है हुँ, तो, हुँ, तो फिर वहां से ये जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई अलग अलग मोडलिटीज सीखनी शुरू जी, जी जी जी और फिर धीरे धीरे इसको एज अ प्रोफेशनल कोर्स लेना शुरू किया बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहला जो वेलनेस इंडस्ट्री से आपका कांटेक्ट हुआ क्या एक्सपीरियंस आपने किया? So, uh, हमें याद है कि हमारे पास जैसे कोई आते हैं uh, अलग अलग तरीके के पेशेंट्स जी जी इसमें से पेशेंट को खुद को भी नहीं पता होता कि उसको क्या दिक्कत है जैसे एक पेशेंट आए उनको मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर था अच्छा <laughs> जिसको हम बोलते हैं उनको लगा कि उनको शायद जिसको कई लोग बेहतर भूत है ऐसे करके है क्योंकि एक बारी तो सेशन करते करते वो गिब्रिश बोलने लग गए, मतलब एक अलग ही भाषा उसको पता ही नहीं है अब जिस इंडिविजुअल को ना पता उसके लिए वो बहुत इवन एज ए फैसिलिटेटर उसके लिए एक बड़ा थोड़ा सा डरावना एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या ही हो रहा है और वो थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस रहा बट हम कहेंगे ये मेडिटेशन uh, की कमाल है जो एक डिसर्नमेंट और एक परख शक्ति कहीं ना कहीं समझ में आई कि उस वक्त खुद को संभाल के रखना और ये समझ पाना कि एक्चुअली ये इनकी ये प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम है तो फिर कुछ हिलिंगिटीज को यूज करके उनको लाइफस्टाइल के अंदर ही तो चेंजेस बताए जिसमें उन्होंने प्राइमरीली फास्टिंग को लेना शुरू किया और वो करने से उनका नाइन्टी चीजें परिवर्तित हो गई हुँ, हुँ, तो जहां पर वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और लगता था जैसे कोई और है जो हमेशा इन्फ्लुएंस कर रहा है हुँ, हुँ, तो एक शिफ्ट आ गया उनके अंदर और उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया हु, तो हमने देखा कि आ, कैसे जब हम माइंड और बॉडी दोनों को इंटेग्रेटेड रूप से लेकर चलते हैं तो उसका जो असर मिलता है वो हम कह सकते हैं जैसे टाइम्स है। तो ऐसे बहुत <laughs> <आर्थे रहते हैं। laughs> बहुत पाया कुछ अनुभव चलिए ही आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में अंकिता जी का पसंदीदा गीत सुनते हैं अंकिता जी आपका कौन सा गीत पसंद है <laughs> एक लाइन सुना दीजिए आपका पसंदीदा गीत का Uh, अभी तो जो याद आ रहा है वो है तभी जिंदगी का सॉन्ग जी जी <laughs> जो दिल से कहे uh. उसे कह दो हाय हाय हाय जो दिल ना लगे <laughs> उसे कह दो बाय बाय बाय आने दो आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय हाय जाने दो जाने दो दिल से चले जाने दो keh do ghabra ko bye bye bye bye bye bye bye love you zindagi love you zindagi love you zindagi love you zindagi jee jee अंकिता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और जहाँ पर हम जिंदगी को प्यार करने लग जाते हैं तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी आसान होने लगता है <laughs> जब हम उसके साथ युद्ध करते हैं लड़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें ज़िंदगी जीना मुश्किल लगता है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आज इतने सारे मेडिसिन है हॉस्पिटल्स हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं क्या कारण हो सकता है बीमारी <laughs> अपने आप में हमारे जीवन जीने के तरीके पे निर्भर करती है जैसे हम कहते कि हम प्रकृति के साथ जब करते हैं तो उसका कोई ना कोई परिवर्तित रूप हमें देखने में आता ही है किसी प्रकार से शरीर की भी अपनी एक प्रकृति है कुछ नियम है उन नियमों से हटकर जब हम जीने लगते हैं क्या खा रहे है क्या पी रहे हैं कैसे खा रहे है कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं Uh, किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली हमारी दिनचर्या पूरी पूरी कैसी है hmm. सिर्फ बाहरी रूप पे नहीं लेकिन आंतरिक रूप पे भी सब कार्य करते करते भी हम इंटरनली uh, हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है जी ठीक तो जब ये सब आउट ऑफ बैलेंस हो गया एनर्जी का एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस की वजह से ही कोई भी डिजीज है या तो बढ़ेगा या घटेगा वो सब इसकी hmm. वजह से है hmm. तो नियमों का उल्लंघन इज द रूट कॉज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आ, सही कहा अंकिता जी आपने कि कहीं ना कहीं हमारी जो है नियमों का उल्लंघन होने के कारण ही हम बीमारी के शिकार में शिकार हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है मानव जीवन जो है संयम और नियम उसकी शोभा है अगर वो बिगड़ जाती है तो हेल्थ बिगड़ जाता है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे आप अंकिता जी को सुन रहे हैं वेलनेस कोच के रूप में आपको काफ़ी अच्छी बातें मिल रही हैं और मैं चाहूँगा कि जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको नया लग रहा है या आपके काम की हैं तो ज़रूर उसे नोट करिएगा ताकि आप उस पर प्रैक्टिस भी करें या उन चीज़ों को अच्छी तरह से और समझें अंकिता जी मैं चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से आप इस फील्ड में हैं तो बहुत सारे अलग अलग मल्टी पर्सनैलिटी को आप मिलते होंगे देखे होंगे तो जैसे आपने एक वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर किया ऐसे ही कुछ यूनिक कोई एक आध केस का बताइए अच्छा लगेगा <laughs> जी सो so, एक फीमेल थी 45 इयर्स की जी, तो वो हमारे पास आई उनको नोपॉज इश्यूज थे जहाँ पर मेनोपॉज के पहले के बहुत हारमोनल इम्बेलेंस एक्सेसिव मैंट्रोले प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश करी लेकिन उनको उससे कोई बेनिफिट एस मिला नहीं प्लस उनको इस बात का दुख होता था कि वो पहले बहुत एथलेटिक थी स्विमिंग थी लेकिन जब बॉडी के अंदर वो क्षमता ही नहीं रही है तो वो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा तो फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि क्या है क्या चीजें है और हमने उनके साथ उनकी हीलिंग्स को स्टार्ट किया द बेस्ट थिंग वॉज कि जिन, जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया तो इनके केस में ये सबसे पहला वो एक बहुत क्लियरली देखने में आया हुँ, हुँ, कि हमने एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज किया तो हमने उनको बोला कि आप थ्री डेज अपना अपना पहले जूस फास्टिंग पे शिफ्ट करिए एक वर्कशॉप हो रही थी हमने कहा एनरोल कर लीजिए उसके अंदर तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी जी जी दोनों तो ने वो किया और उसके बाद जो उनको उस वर्कशॉप के बाद में प्रोटोकॉल्स बताए कि अब आपको इस तरीके का करना है तो उनका एक्सपीरियंस आया कि विद इन फिफ्टीन डेज उनका जो प्रॉब्लम था वो रिजोल्व हो गया अच्छा जी बिल्कुल हाँ इतने लंबे समय से पांच सात साल से जो उनको इतना प्रॉब्लम चल रहा था विदिन टू वीक्स सिर्फ ये छोटा सा शिफ्ट करने से सिर्फ अपना इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाइट बट बॉडी के साथ एक रिश्ता बदल गया ना क्योंकि हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं कैसे ट्रीट कर रहे हैं तो जब वो होने लग गया उनकी प्रॉब्लम एब्सोल्युटली रिजॉल्व होने लग गई और फिर उन्होंने ये भी शेयर किया कि आ, कैसे वापस से वो एथलेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई स्विमिंग करना मैराथ में रन करना इन इंटरेस्टिंगली उनको इस चीज का फायदा प्रोफेशनली भी इतना हुआ क्योंकि उनके अंदर जो इमोशनल इम्बैलेंस थे काफी फ्रस्ट्रेशन एंगर था <laughs> तो जैसे जैसे वो क्लियर होने लग गया उनकी प्रोफेशनल और बदल गई और उन्होंने बताया कि क्लाइंट ने उनको सामने से अप्रोच की और बोला कि मैं आपको थ्री टाइम्स मनी देने को तैयार हुई तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के लिए अरे तो इंटरनल ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस बूस्ट सही बात सही बैलेंस बैलेंस में वापस से आ गया सो बिल्कुल, so, बिल्कुल। जब हम कर रहे हैं इंटरनल चीज की वो खाली हमारे फिजिकल बॉडी पे काम नहीं कर रहे वो हमारे पूरे और हमारे आभा मंडल पे काम कर हमारे जीवन की हर एक अनुभव को बदलने बदल ब्यूटी है उसकी चलिए so, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे और धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं और क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करने लगता है तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आई जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा से गई आप सुन रहे हैं एम सुनते रहो मुस्कुर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं वेलनेस कोच अंकिता जी से आशा करूंगा आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वेलनेस कोच किस तरह से एक्ट करते हैं और कैसे उनके क्लाइंट जो है आ, उनके जरिए बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं और अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं साथ ही यहाँ पर वेलनेस कोच आपके बातों को और आपके आ, पूरे चीज़ों को समझ के आपको गाइड करते हैं और जो प्रॉपर आपको लगता है वही चीज़ें आपको देते हैं और जब आप उनके साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको जो है चेंजेस आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं तो जहाँ चेंज आ जाता है तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाते हों जिससे आपको बेनिफिट मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं अंकिता जी को आप सभी के साथ जुड़ना चाहूँगा अंकिता जी ब्रह्मा कुमारी से आपका कैसे जुड़ना हुआ से ही में चलते जी, उनको ज्ञान मिला था अरे वाह तो बचपन अब जैसे एक्टिविटीज में सेंटर पे होती थी होते थे डांस तो एक्टिविटी है या पोएम्स है ऐसे करके तो बचपन से ही रहता था बट इट वाज आई थिंक क्लास सुननी शुरू करी अच्छा जी तो वहां से कह सकते हैं कि कि उसका शुरू हुआ बिल्कुल बिल्कुल। <laughs> अच्छा ज्ञान जैसे घर में तो हिताजी चल ही रहे तो कुछ चीजें तो आपको पहले से पता होगा लेकिन जब आप इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने लाइफ में जब आप इन्हें अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा है एक हाँ कोई मतलब डीपेस्ट हीलिंग अच्छा मतलब अगर कोई पूछे तो दिस इज वॉट आई वुड इकुएट विथ क्योंकि uh, अंदर में कुछ ऐसे इंटरनल हम कहते हैं ना कभी कभी इनर चाइल्ड वूम्स होते हैं कुछ ऐसे घाव होते हैं मन के या कभी कभी हम uh, खुद के प्रति एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं मिसिंग होती है तो वो चीज़ बाबा के सामने बैठ के परमात्मा के साथ में बैठ के जब हम कुछ चीज ऐसे शेयर करते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो दूर आया है, को, मैं आपको, आपका जो भी है मतलब जो भी पार्ट है करो कर mm -hmm. तो कोई कुछ गलत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड देर इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ देट पार्ट तो उससे करते करते अपने पार्ट के प्रति इतनी एक्सेप्टेंस आई और ट्रू सेल्फ लव की बात कहते हैं वो चीज इमर्ज हुई और जब वो सेल्फ लव देखा कि ये मेरा अपना नेचर है मतलब दिस इज़ हु आई आई एम एंड लव माय सेल्फ सो मच तो वही और के प्रति भी आने लगा और वही एक्सेप्टेंस फिर सिचुएशंस में भी आने लगी क्योंकि आप प्यार को विभा, विभाजित नहीं कर सकते ना अपने के लिए है दूसरे के लिए नहीं है लेकिन परिस्थितियों के लिए नहीं ऐसी प्यार माना प्यार कई ऐसी चीजें भी होती है ना जैसे हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं कंटिन्यू वही एक्सपीरियंस नहीं होता कभी कभी फिर हमारा ब्रेकआउट हो जाता है ये, ये। ये। जैसे हम लोग मेडिटेशन uh, के भी रेगुलर प्रैक्टिस में कर नहीं पड़ता उनको फिर से ना रिवाइव कर तो ऐसा कभी हुआ आपको कि अरे ये रोज का क्या है आई <laughs> मीन <I mean>, <laughs> बोले तो लगता था कि ये क्या क्यों इतना सारा होमवर्क मिला हुआ <laughs> करूं, ये, भी, करूं, ये भी कितना इट फील लाइक अ बट देन ये उसका प्यारी है बोलते हैं ना कि वो किसी न किसी माध्यम से सही चीज समझाने के लिए कोई ना कोई तरीका जो, जो मन जैसे समझे उसको प्रेजेंट कर देता है तो ऐसे ही बहुत विशेष ब्राह्मण आत्मा के द्वारा हमको माइंड की एक्चुअल वर्किंग समझ आई काम क्या करना है और उसकी ब्यूटी ये थी कि वो मेरे अपने प्रोफेशनल काम के साथ इतना लाइन करता है साइकोलॉजी ऑफ द सोल सोल साइकोलॉजी साइकोलॉजी नॉट इवन ऑफ़ ऑफ़ द द माइंड बट तो बुक करने से समझ आने लगा कि हाँ ठीक है ये जो भी जो भी चीजें है hmm, uh, hmm, hmm. मुझे किसी अनुभव के पीछे भागने की जरूरत नहीं क्योंकि अनुभव स्थायी हो ही नहीं सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल स्थाई मैं तो जितना मैं मेरे नेचर पे अपनी अटेंशन को रेस्ट करूँ उसको एंजॉय करती जाऊं जिसको हम कहते हैं पीसफुलनेस को या लवफुलनेस को जितना मैं एंजॉय करती जाऊं बाकी अनुभव भले बदलते जाएंगे लेकिन वो कांस्टेंटनेस का जो ग्राउंडिंग वो तो वो शिफ्ट था बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग तो तो सेलिब्रेट कर दिया कि अनुभव अब तो हो नहीं रहा मैं क्या करूँ जो <laughs> कभी कभी आता है जी, तो जी, अब वो चीज नहीं आती है क्योंकि लगता है कि ये तो अस्थाई है ना ये मेरे और उसके कनेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता सही बात सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जब हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अपने लाइफ का या मेडिटेशन का भी और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रेगुलर नहीं होने वाले ये हमें समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर अच्छे से इन चीज़ों को समझदारी से जब एक्सपीरियंस पर्सन की तरह हम इसे फिर कैरी ऑन करते हैं तो हमारी लाइफ में ये बनी भी रहती है और एक्सपीरियंस नए नए होते भी रहते हैं तो अंकिता जी मैं चाहूँगा कि एक Uh, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में जो है मल्टीपल uh, चीज़ें हम लोग देखने को मिलता है जैसे युवाओं को देख ले हर uh, दिन सिचुएशंस कुछ चेंज होते रहते हैं ऐसे जो अनसर्टनिटी uh, जहाँ पर है उसमें हम अपने मैनेन मन, मनोस्थिति को कैसे रखें सुंदर <laughs> बहुत क्वेश्चन है आपने सभी के मन का सवाल पूछा है बेसिकली <laughs> इम्पोर्टेंट uh, है ये देखना कि हम जो सिचुएशन में फायर फाइटिंग कर रहे हैं जी जी उस पर निर्भर ना करके mm -hmm. पहले से ही अगर हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड करके उसको सशक्त बनाकर उसको हुँ, आ, हम कहते हैं ना प्लान करके चलेंगे तो जो आने अनसर्टनिटी आने वाली है वो तो आएगी ही लेकिन उसमें मेरा हिलना डुलने वाली जो चीज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी सो इम्पोर्टेंट इज टू वैल्यू माई सेल्फ फर्स्ट क्योंकि हम हर चीज को ध्यान देते हैं हम हर चीज को अटेंशन देते हैं उसके प्रति हम इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अगर वो टाइम और एनर्जी हम अपने प्रति इन्वेस्ट करें अपनी केपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में इन्वेस्ट करें जैसे कोई अ, एक्टिविटी नहीं है मेडिटेशन जो मुझे करना है ये mm -hmm. बहुत वंडरफुल एक्सप्लोरेशन है अपनी कैपेबिलिटीज की जिससे मैं खुद अनजान हूँ mm -hmm. तो जब हम इस दरिया के अंदर उतरते हैं, जिसको नाम मेडिटेशन का वले देते हैं एक्सप्लोरेशन, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. तब हमें समझ आता है कि मेरे अंदर कितनी वास्टनेस है mm -hmm. और वही वास्टनेस फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन में रिलेशनशिप्स में या फिर कोई भी अनिश्चित कुछ भी सामने आ जाए उसके उसके अंदर रिफ्लेक्ट और उसके लिए अपने प्रति एक डीप कमिटमेंट कहीं कहीं ना कही चाहिए कि हाँ, अंकिता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जितनी भी अनसर्टिनिटी है कोई भी चीज है लेकिन जब आप अपने आप को समझ लेते हैं अपने जीवन के अस्तित्व को समझ लेते हैं और अनसर्टिनिटी जो है वो हमेशा तो रहेगी नहीं <laughs> बदल बदलाव संसार का नियम है इसे जब हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन जीने का आनंद आने लगता है या हम हर चीज़ को मैनेज कर पाते अंकिता जी मैं चाहूँगा कि एक और जैसे आ, आपको क्या लगता है कि आ, अब आ, बहुत सारे जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं हार्ट पेशेंट हैं अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग बीमारी लेके तो तो उनको जैसे जैसे आजकल डायबिटीज डायबिटीज रिवर्सल रिवर्सल करके कुछ प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स बने हैं हैं तो क्या क्या ये क्या, कैसे काम करता है? So जैसे, क्या से मुक्त हो जाते हैं या उनका डाइट चेंज करते हैं तो डायबिटीज के जो इश्यूज हैं वो उनके नहीं फेस करने पड़ते? हैं? तो पहले तो वो तो एक संकेत है घर में कुछ और दिक्कत है जिसको हमें देखना है हुँ, हुँ, और हुँ, वैसे भी कहते हैं डायबिटीज इज अफ स्टाइल डिजीज अच्छा अगर हम अपनी लाइफ को चेंज कर ले हम अपनी जीवन शैली को चेंज कर ले जहाँ से ये आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाता है लाइक द बॉडी ही यूज इट सेल्फ राइट तो इवन डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम्स में भी येस हम अंडरस्टैंड करते हैं इवन इंडिविजुअली पेशेंट के आ, पूरी लाइफस्टाइल को भी प्लस उसमें उसके इमोशनल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस हैं बहुत डीप है इमोशनल इम्बैलेंस से कोरिलेशन है जहाँ पे कहीं बहुत स्ट्रेस है कहीं एंजाइटी है कहीं बहुत टेंशन है तो वो बॉडी उसको कोप अप करने के लिए इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते करते वो एक बीमारी में परिवर्तित हो जाता है डॉक्टर तो यस हम उनको गाइड करते हैं कि आ, वो कैसे अपने डाइट में चेंज करें एंड डाइट के साथ साथ उनका उठना सोना खाना पीना वगैरह सोने का डायबिटीज से एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है अच्छा जी सो so जो बहुत लेट नाइट तक जाते हैं बिल्कुल तो क्योंकि ब्रेन को टाइम नहीं मिलता डिटॉक्स करने के लिए बॉडी hmm. डिटॉक्स नहीं हो पाती है hmm. तो बॉडी के अंदर वो सारा टॉक्सिक केमिकल्स एक्मुलेट हो जाता है hmm. और उससे बॉडी पे फिजिकली भी स्ट्रेस बढ़ता है और उसका डेफिनेटली माइंड पर मेंटल इमोशनल लेवल पे क्योंकि वीक हो जाता है उसकी रेजिलियंस भी वीक हो जाती है तो जहां पर माइंड के अंदर भी वो वीकनेस आनी शुरू हो गई वहां पर इस प्रकार के बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो जिनको अपनी डायबिटीज के ऊपर फोकस करना उन्हें ये जरूर चेक करना चाहिए कि उनकी ये जो नींद का समय भी है वो कैसा है अलोंग विद ऑफकोर्स वो क्या खा पी खा खा पीट इज फोर श्योर चलिए काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आ, वेलनेस कोच क्या क्या कर सकता है ये आपको पता ही चल गया होगा तो निश्चित तौर पे आप जब आ, इस तरह के लॉन्ग टाइम बीमारी से अगर रहे हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है और आप एक अच्छे कोच वेलनेस कोच के साथ जुड़ अपने लाइफ को चेंज ज़रूर कीजिए जिससे आप बीमारी से तो मुक्त होंगे लेकिन जीवन जीने का आनंद भी दुगुना हो जाएगा चलिए अंकिता जी थैंक यू सो मच और जाते जाते मैच कि एक छोटा मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे सभी को। so, uh, सो लिए हम यही शेयर करना चाहेंगे कि अपने आप को अपनी लाइफ को एक बहुत वैल्यूएबल नजर से हम देखना शुरू करें जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है तो अगर ये जीवन इतना सुंदर और इतना वैल्यूएबल है तो वो कैसे देखता है अगर हम वैसे देखें तो हम इस बॉडी को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका अपने मन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और जितना जितना हम अपने प्रति ध्यान रखेंगे तो जो लॉन्ग टर्म में हमको इतना टाइम और एनर्जी एफर्ट कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व होने लगेगा प्लस हमें अपनी क्षमताओं का बहुत पता चलता जाएगा सो यही आशा है कि हम सब अपनी क्षमताओं के प्रति आ, एक आ, इन्वेस्ट करें बिल्कुल <laughs> चलिए अंकिता जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर तो आपको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ और बहुत बहुत, बहुत आ, अच्छा लगा हमें थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज हमने अंकिता जी को सुना वेलनेस कोच को तो निश्चित तौर पे उनकी बातों में कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा को छुआ होगा तो उस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो कृष्ण